प्रश्नोत्तर द्वीप माला योग एवं ध्यान जिज्ञासा ध्यान काल में जैसा अनुभव होता है वह जब हम क्रियाशील होते हैं उस समय क्यों नहीं रहता समाधान अरे मन की एक समान वृत्ति तो हमेशा नहीं रहती है मन की एक ही वृत्ति रहे तब तो यदि वह जगत में लग जाए तो निकले ही नहीं भगवान में कैसे लगेगा ध्यान काल में मन एकाग्र होता है इसलिए अलग प्रकार की अनुभूति होती है परंतु कभी कभी क्रियाशील रहने पर भी वैसी वृत्ति आ जाती है अंदर स्मृति तीव्र हो जाए तो व्यवहार करते हुए भी वैसा अनुभव हो सकता है कभी आप वृक्ष में जल दे रहे हों और आपका भाव बन जाए कि महादेव को जल चढ़ा रहे हैं तो आपको रोमांच हो सकता है जब व्यक्ति का अभ्यास सुदृढ़ होता है तब वह जो ध्यान करता है उसका स्मरण चलते फिरते भी बना रहता है जब वृत्ति दृढ़ हो जाए तो वह आपके अधीन हो जाती है जिज्ञासा सविकल्प समाधि और ध्यान में क्या भेद है समाधान ध्यान के समय साधक एक लक्ष्य पर मन को एकाग्र करता है परंतु बहुत लंबे काल तक एक सी वृत्ति नहीं रह पाती बदल जाती है ध्यान का अभ्यास करते करते जब वह सुदृढ़ हो जाता है लगातार एक वृत्ति का प्रवाह चलने लगता है तो उसे सविकल्प समाधि कहते हैं ध्यान ही पुष्ट होकर सविकल्प समाधि का रूप धारण करता है इसमें भी त्रिपुटी बनी रहती है अभ्यास करते करते एक ऐसी आंतरवैराग्य हो जाता है जिससे सविकल्प समाधि से भी मन हट जाता है इसमें साधक को कोई प्रयास अपेक्षित नहीं है साधक के पूर्व संस्कारों के बल पर उस वृत्ति प्रवाह से भी वैराग्य हो जाता है जैसे परवैराग्य कह जिसे परवैराग्य कहते हैं इसके बाद वह वृत्ति प्रवाह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा तब निर्विकल्प समाधि लग जाएगी यह ध्यान का ही क्रमिक विकास है जिज्ञासा ज्योति का ध्यान करना निराकार का ध्यान है अथवा साकार का समाधान आकार जो भी होगा चाहे वह ज्योति हो या कोई अन्य वह साकार ही होगा जिज्ञासा बाह्य कुंभक किस प्रकार करें समाधान बाह्य कुंभक का कोई क्रम नहीं होता आपका श्वास बाहर गया उसे रोक दीजिए तो बाह्य कुंभक हो जाएगा जब तक आपकी सामर्थ्य है तब तक उसे धीरे धीरे रोकने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए इसके लिए कोई रेचक पूरक का क्रम नहीं है लेकिन रेचक पूरक के क्रम से दीर्घकाल तक अभ्यास करके जब प्राणायाम सिद्ध होगा तभी यह कुंभक हो पाएगा बाह्य कुंभक में श्वास को जब तक रोक सकते हैं तब तक रोकिए इसमें समय का कोई नियम नहीं है प्रारंभिक अभ्यास में समय का नियम होता है कि पूरक से चार गुना अशकुंभक का समय और दो गुना रेचक का समय होना चाहिए जब यह अभ्यास सिद्ध हुआ तो श्वास स्वाभाविक बाहर जाता है उसे रोक देंगे तो बाह्य कुंभक हो जाएगा श्वास अंदर गया उसे रोक देंगे तो आंतर कुंभक हो जाएगा अब बाहर श्वास रोक बैठे हैं तो वही समाधि लग सकती है परंतु पहले सामान्य प्राणायाम से श्वास शुद्ध हो जाएगा तभी यह कुंभक बनेगा